संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लेखिका मनुन भंडारी की कहानी अकेली अकेली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है कहानी की नायिका सोमा बुआ है उसके एकमात्र पुत्र का निधन हो जाता है इस प्रकार, प्रकार वह नितांत अकेली हो जाती है अपने अकेलेपन की, की उदासी को वह पास पड़ोस के कामकाज में सक्रिय होकर कर, दूर करने, करने का तो प्रयास करती है उसे उस समय उस बड़ा आघात लगता है जब उसके समी उसे एक विवाह समारोह में आमंत्रित नहीं करते इस समारोह में बुलाए जाने का उसे पूरा विश्वास था और इसके लिए वह बड़ी उत्सुक थी कहानीकार ने सोमा, सोमा बुआ की मनोव्यथा का एक, एक बड़ा, बड़ा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी अकेली सोमा, सोमा बुआ बुढ़िया है।, है।, सोमा सोमा बुआ परित्यक्ता बुआ है सोमा बुआ परित है सोमा बुआ अकेली है सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र पुत्रियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी, पत्नी घर बार तर तीरथवासी हुए और, और परिवार, परिवार में, में कोई ऐसा सदस्य नहीं जो, जो उनके एकाकीपन को दूर करता पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रस्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ कोई परिवर्तन नहीं आया हर साल एक महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता क्योंकि पति के स्नेह व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की आबाद गति से बहती धारा को कुंठित कर देता उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता और वह सन्यासी महाराज से यह भी नहीं बोल पाती कि दो मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को कुछ संबल ही दे दे जिनका आसरा लेकर वह उनके वियोग के ग्यारह महीने काट आए थे इस, इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी आसपास वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी किसी, किसी के घर, के घर मुंडन, मुंडन हो छठी हो जने हो, हो, हो, जनेव जनेव हो, हो शादी, शादी हो या गमी, गमी बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती मानो वे दूसरे के घर नहीं अपने ही घर में काम कर रही हूँ आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है पास रखी कटोरी से, से तेल लेकर ले ले हाथों में मल रही है, है, है और बड़बड़ा रही है इस एक, एक महीने में, में, में अन्य अवयवों के शिथिल शिति हो जाने के, के, के, कारण, के कारण उनकी, उनकी जीभ ही सबसे, सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी क्या हो गया बुआ क्या बड़बड़ा रही हो फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या अरे, अरे मैं कहीं चली, चली जाऊं, सो इन्हें नहीं, नहीं सुहाता कल चौक वाले किशोरी लाल के, लाल के, बेटे, के बेटे, का बेटे का मुंडन था सारी बिरादरी, बिरादरी को न्योता था मैं तो जानती तो थी कि ये पैसे, पैसे का गरूर है कि मुंडन की पर भी सारी बिरादरी को न्योता है पर काम नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ ऐसी पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए एक काम से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे कि कभी किया हो तो जाने गीत वाली औरतें मुंडन पर बनी गा रही थी मेरा तो हसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश खुल गया अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि दो बार खिला दो और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में ही पूरे न पड़े उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए गए दोनों बहुए और किशोरीलाल बेचारे, बेचारे इतना जस मना रहे थे कि क्या बताऊं? कहने लगे अम्मा तुम न होती तो क्या भद्द उड़ जाती अम्मा तुमने लाज, लाज रख ली मैंने, मैंने तो, तो कह दिया कि अपने, अपने ही काम न आवेंगे तो कोई तो बाहर, बाहर से आवेगा नहीं ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है नहीं तो सवेरे से ही चली जाती तो संियासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ जो तो यो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सुहाता और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा वे लोग तो तुझे अपने माँ से कम नहीं समझते नहीं तो कौन भला यूं भट्टी और भंडार घर सौंपते पर उन्हें अब कौन समझाए तो कहने लगे तू तो जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है और एकाएक उन्हें उस, उस क्रोध भरी, भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी कुछ देर पहले, पहले, पहले ही उन पर हो चुकी थी, थी। याद आते, आते ही फिर, फिर उनके, उनके आंसू बह चले अरे रोती क्यों कहना सुनना तो चलता ही रहता है संयासी जी महाराज एक महीने को तो आकर रहते हैं सुन लिया करो और क्या सुनने को तो सुनती ही हूँ पर मन तो दुखता ही है की एक महीने को आते हैं तो भी, तो भी कभी, कभी मीठे, मीठे बोल, बोल नहीं बोलते, बोलते। मेरा, मेरा आना जाना इन्हें, इन्हें सुहाता नहीं, नहीं। सो तू तो ही बता रहा था ये तो ये साल में ग्यारह महीने हरिद्वार रहते, रहते हैं इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना है नहीं पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है मैं भी सबसे कर बैठ जाऊं तो कैसे चले मैं तो इनसे कहती हूँ की जब पल्ला पकड़ा है तो अंत में भी साथ ही रखू सो तो इनसे होता नहीं सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी, पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ उस पर से कहीं आऊ जाऊ तो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी राधा ने आश्वासन देते हुए कहा रो नहीं बुआ अरे वो तो इसलिए नाराज हुए कि बिन बुलाए तुम तो वहाँ चली गयी बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती क्या फिर घर वालों को कैसे बुलाना मैं तो अपने पन की बात जानती हूँ कोई प्रेम नहीं रखे तो दस बुलावे पर नहीं जाऊं और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल चली जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती मेरे लिए जैसा हर वैसा, वैसा, वैसा किशोरीलाल आज, आज हर नहीं है, है, है इसी, इसी से दूसरों को देख देखकर मन भरमाती रहती हूं और वे हिचकियाँ लेने लगी सूखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वयं को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई लो अब चुप हो जाओ पापड़ भून लाती हूं खाकर बताना कैसा है और वह साड़ी को समेट ऊपर चढ़ गयी कोई सप्ताह भर बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ आया हुआ है वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध भी नहीं रहा फिर भी हैं तो संधि ही वे तो तुमको भी बुलाये बिना नहीं मानेंगे समी को आखिर कैसे छोड़ सकते है और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी।, पड़ी सन्यासी, सन्यासी जी, जी की मौन, मौन उपेक्षा से, से उनके मन को ठेस तो पहुँची फिर भी वे प्रसन्न थी इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समझी यहाँ आ गए हैं, जोर शोर से तैयारियाँ हो रही हैं, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी खूब रौनक होने वाली है दोनों ही पैसे वाले जो ठहरे क्या जाने हमारे घर को बुलावा आएगा या नहीं देवर जी को मरे पच्चीस वर्ष हो गए उसके बाद से तो कोई संबंध भी नहीं है रखे भी कौन यह काम तो मर्दों का होता है मैं तो मरद वाली होकर भी बेमर्द की हूँ और एक ठंडी सांस लेकर उनके दिल से आह निकल गई। अरे वाह बुआ वा, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता तुम तो समिन ठहरी सम्बन्ध न रहे तो कोई रिश्ता थोड़े ही टूट सकता है दास हुई घर की बड़ी, बड़ी बहू बोली हे बुआ, बुआ नाम, नाम है, है। मैं, तो मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ नाम है तुम्हारा विधवा ननंद ननन बोली बैठे, बैठे ही बैठे, बैठे कदम, कदम आगे सरका कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा तू अपनी आंखों से देखकर आई है नाम नाम तो होना ही चाहिए पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना ही न हो और बुआ बिना, बिना दो, पल दो पल के रुके वहाँ से चल, चल पड़ी अपने घर जाकर, जाकर सीधे, सीधे राधा, राधा भाभी के, के, के दूसरे, दूसरे कमरे, कमरे में गई क्यूँ रही राधा तू तो जानती है कि नए फैशन, फैशन में लड़की, लड़की की शादी में क्या दिया जाता है संधियों का मामला ठहरा सो वो भी पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मैं तो पुराने जमाने की ठहरी तू ही बता दे क्या अब कुछ, अब कुछ बनने का, बनने का समय, समय तो रहा, रहा नहीं दो दिन दो बाकी दिन है।, है सो कुछ, सो कुछ बना, बना बनाया ही खरीद लाना, दे लाना। क्या देना चाहती हो, दे अम्मा जेवर कपड़ा जे या श्रींगारदान या कोई तो और चांदी, चांदी की चीजें मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ जो तू ठीक समझे ले आना बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए अच्छा देखू पहले की रुपए कितने हैं और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई दो तीन कपड़ों की गठरिया हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला उसका ताला खोला इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली बड़े जतन से उसे खोला उसमें सात रुपए और कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ, कुछ ज्यादा होंगे, गई पर जब सात रुपए निकले तो सोच में पड़ गयी रही सम के घर में इतने से रुपए से तो बिंदी भी नहीं लगेगी उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया फिर उन्होंने पाँच रूपए और वह अंगूठी आंचल ऐसी बांध ली बक्स, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली पर इस बार उनके मन, मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति, गति शिथिल हो गई थी।, थी राधा, राधा के पास आकर बोली रुपए तो नहीं निकले बहू आए भी कहाँ से मेरे कौन कमाने वाला बैठा है उस कोठरी का किराया आता है उसमें तो दो समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे और वे रो पड़ी राधा ने कहा क्या करूं बुआ आजकल मेरा भी हाथ तंग है नहीं तो मैं ही दे देती अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है नहीं रे राधा समझियों का मामला ठहरा पच्चीस बरस हो गए हैं, तो भी वे नहीं भूले तो मैं खाली हाथ जाऊँ नहीं नहीं इससे तुम तो न जाऊ सो ही अच्छा तो जाओ, जाओ ही मत, मत चलो छुट्टी हुई इतने, इतने लोगों में किसे पता, पता चलेगा कि आई या नहीं।, नहीं राधा ने सारी समस्या सारी का सीधा सहल बताते, बताते हुए कहा।, कहा।, कहा बड़ा बुरा, बुरा मानेंगे सारे शहर के लोग आएंगे और मैं समीन होकर भी नहीं जाऊंगी। तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया है नहीं नहीं तो यह अंगूठी बेच दे और, और उन्होंने, उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक, एक पुराने जमाने, जमाने की अंगूठी राधा, राधा के हाथ पर रख दी फिर बड़ी मेहनत के स्वर में बोली, बोली। तू तो बाजार तो जाती, जाती राधा है राधा इसे, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना बस शोभा रह जाए इतना ख्याल रखना है गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों आरोप जाकर टिक गयी कल संधियों की यहाँ जाना है जेवर, जेवर नहीं है तो कम, कम से कम, कम कांच, कांच की चूड़ी तो, तो अच्छी पहन ले पर एक अव्यक्त लाज ने, ने, ने उनके कदमों, कदमों को रोक दिया।, दिया कोई देख लेगा तो, देख देख तो।, देख तो।, तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी, वे पीछे के दरवाजे पर पहुँच गयी और एक रुपया कल खर्च करके लाल लाल हरी चूडियों के बंद पहन लिए सारे दिन हाथों की साड़ी, साड़ी को आंचल से ढके ढके ही फिरते रहे शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया सब कुछ, सब कुछ पाकर, देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोचकर कि जब वे यह सब दे देंगी तो उनकी समझी पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलन सरिता की इतनी प्रशंसा करेगी उसका मन पुलकित होने लगा अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था दूसरे दिन नौ बजते बजते खाने का, का काम समाप्त कर डाला अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं फिर ऊपर राधा के पास पहुँची अरे राधा तू तो रंगी साड़ी रंगी पहनती है, है तो बड़ी, तो बड़ी आव रहती है, है, चमक, है चमक, चमक रहती है इसमें तो चमक आई ही नहीं, नहीं। तुमने, तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा माँ, थोड़ा सा तो माँ दे देती दे दे दे तो, तो अच्छा रहता अभी ठीक हो जाएगी बुलावा कब का है अरे नए फैशन वालों की मत पूछो एन मौकों पर बुलावा आता है पाँच बजे का मुहूर्त है दिन में कभी भी आ जाएगा राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया फिर एक नई थाली निकाली अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ कृषि का एक छोटा सा मेषपोश निकाला थाली में साड़ी सिंदूरदानी एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए फिर जाकर राधा को दिखाया सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना नहीं तो ठीक नहीं होगा हर बार बुआ ने बड़े, बड़े ही विश्वास के साथ कहा, कहा मुझे क्या बावली, बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए ही चली जाऊंगी अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की, की लिस्ट में नाम देखकर आई है और बुलाएंगे भी क्यों नहीं शहर वालों को बुलाएंगे और समझियो को नहीं बुलाएंगे क्या तीन बजे के करीब बुआ को अनमने भाव ऐसी छत आरोप इधर उधर घूमते देखते भाभी ने आवाज लगाई गयी नहीं बुआ एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा कितने बज गए राधा क्या कहा तीन सर्दी में तो दिन, का, दिन का पता था? ही नहीं लगता बजे तीन ही हैं और धूप सारी छत पर, पर ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ तो जरा ठंडे स्वर में बोली मुहर तो पाँच बजे का है जाऊंगी तो चार तक ही जाऊंगी अभी तो तीन ही बजे है बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया बुआ छत पर से गली में नजरें फैलाए खड़ी थी उनकी पीछे की रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था अभ्रक के पिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था सात बजे के धुंधल में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुँह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी उनका मन भर आया बिना कुछ पूछे इतना ही कहा बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या, क्या कर रही हो आज खाना नहीं बनेगा क्या सात तो बज गए जैसे एकाएक एक नींद में से जागते हुए बुआ ने कहा क्या कहा सात बज गए, फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए भो पूछा पर सात कैसे बज सकते है मुहूर्त पाँच बजे का था और फिर एकाएक एक एक ही सारी स्थिति को, को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली अरे खाने का क्या है अभी बना लूंगी दो जनों का तो खाना बनना है और क्या खाना बनाना क्या पकाना फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तहकी धीरे धीरे हाथों से चूड़िया खोली थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही पूछे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगे अभी आप सुन रहे थे मनु भंडारी की कहानी अकेली वाचक स्वर भारती परिमि